shinamam utai namaha ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलास आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें आज हम लोग दसम दिवस का प्रथम सत्र में छो के उपनिषद का विचार कर रहे हैं प्राण उपासना इसका प्रकरण चल रहा है देवता लोग अर्थात हमारे जो सात्विक वृत्ति इसके वृद्धि के लिए और तामसिक राजसिक ये वृत्तियों का अभिभावक के लिए इसको दूर करने के लिए उद्गित उपासना अर्थात ओंकार उपासना इस प्रकार के निर्णय हुआ और जब यह उपासना किया जाता है तो, तो जो हमारे पाप है वो विद्ध करने के लिए आते हैं अर्थात जो पाप है वो अपना फल देने के लिए आते हैं पाप विद्ध कर देते हैं इंद्रियों को अर्थात पाप अपना फल दे देते हैं इंद्रियों का जो कार्य है वो नहीं कर पाते हैं ये हो गया कि पाप फल दे दिए अर्थात तो अश्रुल जीत गए इंद्रिय सब इसी प्रकार के पाप विद्ध हो जाते हैं किंतु दिखाया गया कि जो मुख्य प्राण होता है तो उसको पाप विद्व नहीं कर पाए पाप से विद्ध नहीं कर पाए अश्रुल अर्थात मुख्य प्राण को यह जो तमस और रजस वृत्ति ये कुछ उसका व्यतिक्रम नहीं करवा पाएंगे मुख्य प्राण तो चलता ही रहेगा बाकी इंद्रियों का वृत्ति को बंद कर दे सकते हैं पाप आएगा हम देख रहे हैं तो पाप आएगा अर्थात इतना नींद लगेगा कि देख नहीं पाएंगे सुन रहे हैं सुन नहीं पाएंगे ये इंद्रियों को बंद करवा दे सकते हैं ये पाप किन्दु प्राण को बंद नहीं कर पाएंगे इसको यहाँ दिखाया गया कि मुख्य प्राणक जब वो पाप से विद्व करने के लिए आए तो वो सब स्वयं ही नष्ट हो गए अभी अष्टम मंत्र देखना है आगे यथास्मा आखणम रिवा विध्वंसत एवं सते विध्वंसते एवं विधि पापं कामयते यैनमसति स अस्मा खंड यथा अस्मान आखणम रीतवा विध्वंसते जैसे अस्मनम अर्थात पत्थर को आखणमत वो उसका खनन नहीं हो सकता है एवं है अच्छा जैसे दिखाया गया कि पूर्व समय में ऐसा हुआ था घटना इसी प्रकार की कहते हैं अस्मानम जैसे पत्थर के ऊपर ये मिट्टी का ढेला आ करके टकरा करके विध्वंसते चूर्ण हो जाता है एवं ह एव स विध्वंसते इसी प्रकार की वो भी नाश हो जाता है वह अर्थात जो पाप का संबंध करवाना चाहता है यह एवं विधि पापम कामयते यह मुख्य प्राण का उपासना करने वाले जो है उस उपासक को जो पाप से संबंध करवाना चाहेगा वो पाप संयोजक जो संबंध करवाता है वो नाश हो जाएगा जैसे मिट्टी के ढले नाश हो गए जो पाप संबंध करवाना चाहता है अर्थात तो अनिष्ट करवाता करता करना चाहता है उपासकों का अथवा यश नम अभिदास दासरी हिंसायाम उपासक को जो हिंसा करता है वो भी इसी प्रकार की नाश हो जाता है स ऐसो अस्मा खन स उपासक वह उपासक पत्थर जैसा है जिसका खनन नहीं हो सकता है अर्थात तो ये सब कुदाल इत्यादि के द्वारा जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है वो अर्थात तो उपासक इसी प्रकार की है जो कि पापों से विद्ध करने के लिए चलेंगे तो पाप उसी को ही नाश कर देगा इसलिए साधारणतः तो ये कहा भी जाता है किसी का अगर अनिष्ट चिंतन करता है जिसका अनिष्ट चिंतन करता है अगर उसमें तेज सामर्थ्य सद्गुण अधिक है अनिष्ट चिंतन करता है वो अनिष्ट अपने प्रति ही आ जाएगा इसलिए अनिष्ट चिंतन ये मानस पाप कहा गया है अनिष्ट चिंतन नहीं करना है किसी का हित ही चिंतन करना है नहीं करते तो मौन होते तो अच्छा है मन का, मन शांत होता है तो अच्छा है नवतेन सुगंध सुरभंधि बीजात अपहत पापेशन यदश्ना पीबती तेनेतरा प्राणत मुब्द्रामती व्यादाते अतत उत्क्रमत उत्क्रामती इति न नए न एवेन सुरभि न दुर्गंध न दुर्गंधि बिजा बीजानाती एते न दिजा, इसी प्राण के द्वारा सुगंधि और दुर्गंधि ये सबको ग्रहण नहीं करता क्योंकि प्राण में कोई दोष नहीं है इसलिए ये ग्रहण नहीं करता इस सब पदार्थों को और प्राण का स्वरूप कहते हैं अपहत पापमा अपहत अपगत प्राण में कोई पाप नहीं है पाप का कार्य प्राण कभी अपना कर्तव्य से च्यूत हो जाना ऐसा नहीं होता है पाप अधिक होने से कर्तव्य से च्युत हो जाता है इसी को प्रमाद कहते हैं कर्तव्य में और कर्तव्य बुद्धि और कर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि ये प्रमाद है ये पाप का फल है प्राण में किंतु इस प्रकार नहीं अपहत पापमा ही ऐस प्राण तेना क्योंकि प्राण में कोई पाप नहीं है इसलिए वो कर्तव्य से च्यूतः नहीं होता है अपना कर्तव्य जो है करता है यद अस्नाती यद तेना इतरान तेनान अवति अवतिरक्षती जो ग्रहण करता है भोजनपान इत्यादि अन्नपान इत्यादि ग्रहण करता है उसका पाक करके रस अन्य सब इंद्रियों को शरीर को दे देता है एतम हु एतम ऊ अंत अंततो वित्वा इसी को अंत तो अवित्व विद बि, धातु विद्री लाभ है यह विद्र धातु हैं तो अवित्वा अवित्व अर्थात तो अलब्ध्वा अंत में इसी को प्राप्त नहीं कर पा करके अर्थात ये मुख्य प्राण को प्राप्त नहीं कर पा करके उत्क्रामति उत्क्रामती अर्थात सारे इंद्रिय यह शरीर को छोड़कर के जाते हैं क्यों कहते हैं कि मुख्य प्राणों को प्राप्त नहीं कर पाते ये मुख्य प्राण को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते अंतिम समय में कहेंगे अन्नपान इत्यादि नहीं मिलने से मुख्य प्राण अपना कार्य पूरा कर लेता है और यहां करना नहीं है तो जब अन्नपान ग्रहण बंद अन्नपान जब प्राप्त नहीं होता है तो मुख्य प्राण का वृत्ति बंद होने से इंद्रियो भी सब और कार्य नहीं कर पाते इसके लिए के प्रमाण देते हैं इतने कि मुख्य प्राण कार्य नहीं किया अंतिम समय आ गया क्यों मुख्य प्राण कार्य नहीं करता है क्योंकि अन्नपान और प्राप्त नहीं होता है तो अन्नपान प्राप्त नहीं होता है इसलिए मुख्य प्राण चला जाता है इंद्रिय चला जाते हैं ना और उसके अंदर में इच्छा नहीं रहा मुख्य प्राणों को इच्छा हो जाएगा कि अभी और अन्नपान ग्रहण ही नहीं करेंगे कहते हैं ना ऐसा नहीं उसके अंदर में इच्छा रहता है किंतु मिलता नहीं प्रमाण क्या है कहते व्याध दाती मरने का समय में मुखो खोल जाता है अर्थात पानी अथवा भोजन कुछ दीजिए कहते अंतिम समय में इसलिए प्यास लगता है तो पानी देते हैं वो मुख खोल देता है अर्थात ये आवश्यक है वो नहीं कि मुख्य प्राण चाहता नहीं इसलिए उसको मिलता नहीं वो चाहता है किंतु उसको प्राप्त नहीं होता है और चला जाता है प्राप्त नहीं होता है अर्थात प्रारब्ध पूरा हो जाता है व्यादाती व अंततः अंततः अर्थात अंतिम समय में मुख खोल जाता है चाहता है कि पानी इत्यादि कुछ प्राप्त हो किंतु ग्रहण नहीं कर पाता है तम चक्र एतम मन्यन्ते यद तं ह प्राणम अभी उपासना चल रहे रहा है तो अंगिरा उ अंगिरा गुण विशिष्ट अंगिश अंगिश गुण विशिष्ट इसी प्राण को उद्गिथ उद्गिथ में अंगिरस गुण विशिष्ट प्राण का उपासना उपासना है प्राण का और सामने में प्रतीक तो है उद्गित उद्गिथ में ये अंगिरस अंगिरा अंगिरा गुण विशिष्ट प्राण का उपासना चक्रे चक्रे अर्थात कृतवन क्या क्या वो आगे बताएंगे बकोदालभ्य नामक व्यक्ति त्रयोदश मंत्र में उसका नाम बताएंगे उस बकोदालभ्य यह उपासना किया इस प्रकार की अर्थात वो प्राण अंगिरा गुण विशिष्ट है एतम हु, एतम, एतम एतम हु ऊ अंगिरसम एक अंगिशम मनते है तो क्यों कहते हैं तो कहते हैं अंगा नाम यदरस अंगा नाम आंगी रस हाँ अंगी रसम अंगा नाम रस आंगिश एक उ एक अर्थात यही प्राणों को ही अंगों का रसमान है अंगिरस संबंधी अंगिरा अंगिरा हो गया अंगिरस हो गया गुण अंगिरस गुण संबंधी हो गया आंगिश आंगीरस, आंगिरस प्राण आंगि मन अंगिसगुण विशिष्ट तेन तंग बृहस्पतिदीत उपास चक्र एक उपति मन बागि बृहति तस्पति तेन तेन अर्थात उसी कारण से किसी कारण से क्योंकि प्राण श्रेष्ठ है होने से तंग इस प्राण को बृहस्पति बृहस्पति प्राण को बृहस्पति गुण विशिष्ट मान करके उदीत उद्गित प्रतीक में प्राण को बृहस्पति गुण विशिष्ट मान करके उपासना किए उपासना चक्र उपासना किए एतम एक बृहस्पति मनंते एक प्राण को ही बृहस्पति बृहस्पति अर्थात तो बृहस्पति गुण विशिष्ट इस प्रकार की मानते हैं यह प्राण ही बृहस्पति गुण वाला है तो प्राण को बृहस्पति गुण वाला कहते हैं ये बृहस्पति शब्द का अर्थ कहते हैं बाघ ही बृहति बाघ बृहति है बृहति एक छंद होता है तो बाघ ये भी कभी बृहति छंद में उच्चारित होता है कहते हैं बाघ बृहति और तस्या ये पति बाघ बाच पति इति ये बृहस्पति हो गया बाघ बृहति हुआ बृहत्या पति इति बृहस्पति प्राण को बृहस्पति गुण विशिष्ट मान करके उदगतों में उपासना करें आगे और दूसरा गुण कहते हैं न यह ना, इसी नाम से कोई व्यक्ति को भी हम जानते हैं जैसे कहते हैं कि रामजीत है आज दुनिया में और किसी का नाम राम होता है तो इसी प्रकार की वह कि व्यक्ति क्या था तो यह गुण विशिष्ट प्राण है तो जैसे कोई विशिष्ट गुण विशेष गुण होता है गुण के अनुसार किसी का नाम भी, भी हो जाता है तेन तं हयास्य उद्गित उपासां चक्र एतमु एवा यास्यम एवाया मनंत यद अयते तेन तं तेन अर्थात इसी कारण से उसी कारण से अर्थात वो श्रेष्ठ है वो प्राण और यह भी उसमें धर्म है तंग हयास्य अयास्य अर्थात अयास्य गुण विशिष्ट अयास्य उद्गितम उपासंग चक्रे यहाँ प्रतीक हो गया उदगित उद्गित में प्राण का उपासना करते हैं अयास्य गुण विशिष्ट उपासंग चक्र चक्रे एतम ऊ एव अयास्य मनंते एतम एतम कहने से प्राणम इसी प्राण को अयास्य मानते हैं अयास्य अर्थात अयास्य गुण विशिष्ट क्यों प्राण को अयास्य कहते हैं कहते हैं आस यद आस्याद अयते आस्य शब्द का अर्थ मुख तो जो मुख से निकल रहा है इसलिए उसको अयास्य कहा गया आस्याद अयते इति आया से नहीं अय आगे ह्य हो होगा ना अयते इति आसाद अयते इसलिए प्रथम आएगा पहले अच्छा अच्छा हाँ वो ठीक है आयास्यम मनन्ते आ अयते इति आयास्यम इसे दिया है भाष्य में? आ, आ, में दो खंडा में इस मंत्र मंत्र दो दिया गया? संबंध करके ऑन कर देंगे तो आया से हो जाएगा जैसे आंगीरों से वहाँ कहा गया किंतु जो ऊपर मंत्र में हुआ एवं बृहस्पति मान्य थे वहाँ भी फिर बृहस्पति करना चाहिए था संबंध लेकर के थोड़ा इसको देखेंगे और अयास्य गुण विशिष्ट यह प्राण का उपासना करने के लिए यहाँ कहा गया तेन तंग बको दालभ्यो सह चकार नाम उद्गाता बभूव सह हमभ्य काम आगायति तेन तेन उपाय न उस उपाय से अर्थात जो सब कहा गया प्राण तत्द गुण विशिष्ट होकर के प्रथमे यह प्राण अंगिगुण विशिष्ट हुआ आगे वो प्राण बृहस्पति गुण विशिष्ट आगे अयास्य गुण विशिष्ट इसी प्रकार की गुण विशिष्ट वह प्राण को तेन अर्थात तेन उपाय न तदगुण विशिष्टन तम तम का अर्थ प्राण उस प्राण को है अर्थात तो यह इस प्रकार की हुआ था घटना बको दालभ्य ते तो दल्भस्य अपत्य इति दालभ्य और बको उसका नाम था विदाम चकार ऐसे उसने विदाम अर्थात यहाँ उपासना अर्थक है उसने उपासना किया वह उपासना से सह नैमिषिया नाम उद्गाता बभूव नैमिषीय अर्थात ये जो नैमिष वहाँ रहने वाले जो हैं उनका उद्गाता बन गया सह ते उस सामर्थ्य से उदित का उपासना करके उसको जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ उसी सामर्थ्य से वो उद्गाता बना और सह हेभ्य स्म कामान आ एभ्य आगातीभ्य एभ्य अर्थात तो जो नैमिष्या नैमिष्याम नैमिषेभ्य जो नैमिष उस स्थान में रहने वाले जो निवासी उनके लिए ये सब उनका जो काम्य पदार्थ प्राप्त करवाया जो ये प्राणों का उपासना करता है सब गुण विशिष्ट प्राण का उपासना करता है उसमें सामर्थ्य आता है जो पदार्थ उसको काम्यत्वन आता है उसका बुद्धि में अथवा यजमान के लिए वो पदार्थ प्राप्त करवा सकता है आगाता ह वै कामान भवती येतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास अध्यात्म यहाँ तक ये अध्यात्म उपासना विषय कहा गया आगाता ह वे कामान भवती ये इस प्रकार की उपासना करने वाले अपने पास वो सामर्थ्य होता है जो अपना और दूसरों का पदार्थों को प्राप्त करवा सकता है यजमान अगर ये किसी का ऋतिक बनेगा तो यजमान को वो उसका काम्य पदार्थ प्राप्त करवा सकता है आगाता आगाता था, आगा था प्रापिता प्राप्त करवा सकता है यह एक एवं विद्वान अक्षरम उद्गी उपास्ते जो एक आ, काम से प्राप्त करवा देगा ये तो दृष्ट फल इौकिक फल अथवा पारलौकिक फल Intent? जो इस प्रकार की उपासना करता है वो का ये कार्य कर सकता है कि अपना और दूसरों का कामों का पूर्ति कर दे सकता है ये उसका दृष्ट फल अदृष्ट फल है कि प्राण का अगर उपासना करता है तो जिस जिस रूप से उपासना करता है कहते तो हैं तो तो रूप बन जाएगा अर्थात वो भी प्राण सायुज्य तो हिरण्य रूप प्राप्त करेगा ये उसका अदृष्ट फल है प्राण उपासक का ये अदृष्ट फल है और अदृष्ट फलों में महत्व रख करके जीवन चलना है ये दृष्ट फलों में ये महत्व नहीं रखना है ये हम लोग तैतरीय उपनिषद में देख रहे थे यदि ते कर्म भी चिकित्सा वृत्त भी चिकित्सा वाह भवे ऐसा कहते हैं आपको अगर कर्म विषय में आचरण विषय में संशय होता है तो आप ऐसे पुरुषों को देखिए कि जो लोग क्या है कहते है, अकामा और कहा गया कि अरुक्षा इस प्रकार की जिनके अंदर में कामना नहीं अर्थात तो यह लौकिक फलों के लिए जो कर्म नहीं करते हैं अदृष्ट के लिए जो लोग कर्म करते हैं वो लोग अधिक श्रेष्ठ होते हैं यह लौकिक फलों के लिए नहीं तो इसलिए जो उपासना करता है उसका दृष्ट दृष्टफल ये सब हो जाएगा कहते हैं कि वो उसके लिए अधिक आग्रही नहीं अदृष्ट फल तो उसको प्राप्त होगा प्राणसायुज्य और जो अच्छे उपासक होते हैं ऋतिक भी हैं वो सामान्यतः ऐसे बहुत कर्म करते भी नहीं जाते नहीं बहुत ज़्यादा कर्म करने के लिए उनको बुलाते हैं लोग मतलब उच्च कोटि का ब्राह्मण है उनको निमंत्रण भी बहुत अधिक होता है कि कर्म करने के लिए किंतु वो प्राय करते नहीं ब्राह्मण का एक कर्म तो यजन दूसरा याजन किंतु जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो याजन नहीं करवाते हैं कहते हैं यजन करना अर्थात स्वयं अपना करते हैं दूसरों के लिए नहीं जाते हैं करने के लिए यह एक यज्ञ करना अर्थात अपने कर्म करते हैं दूसरों का कर्म करवाने करुण के लिए वो नहीं जाते हैं यह एक एवं विद्वान अक्षरम उदगतम उपास्ते, जो विद्वान इस अक्षर उद्गित का इस प्रकार की उपासना करता है अर्थात ये अक्षर में प्राण दृष्टि और प्राण में इस इस गुण वाला सब तो ये अंगिर अंगिरह बृहस्पति अयास्य इस गुण विशिष्ट प्राण का जो अक्षर में उपासना करता है प्राण का उपासना है उद्गित यहाँ प्रतीक हुआ यहाँ तक तो ये अध्यात्म विषय को हुआ तो उद्गी उपासना हो रहा है उदगित प्रतीक में उपासना हो रहा है किंतु यह अध्यात्म प्राण का हुआ अथाधिदत येवासौ तपति तम उदीत उपासीद प्रजाभ्य उदाती उद्यन उद्यंस उद्ध्यान, उद्यंसतमो भय अपहती अपहंता हे भयस तमसो येद अथ अधिदवत उद्गित उपासना मतलब उद्गित प्रतीक में अधिदेवत विषय का उपासना देवता विषय का उपासना प्रथम आदित्य विषय को उपासना दिखाते हैं यह असौ तपति जो ये ताप देता है ताप देने वाला कौन है सूर्य आदित्य तम उदगितम उपासित उस आदित्य को उद्गी अर्थात उद्गित प्रतीक में उसका उपासना करें उद्यन वा ऐसा प्रजाभ्य उद्गायति यह आदित्य उदय होता है तो प्रजाभ्य चतुर्थी प्रजाओं के लिए उद्गायति आदित्य उदय होता है कहते आदित्य का उदय अस्त्र को लेकर के यह सब जो ब्रीही अन्न इत्यादि होते हैं ब्रीही अन्न इत्यादि होने से कहते हैं कि प्रजाम भक्षण करके उनका प्राण प्राप्त होता है तो इसलिए उदय आदित्य जो उदय होता है यही हो गया कि आदित्य प्रजाओं के लिए गाना करता है अर्थात तो प्रजाओं को आनंद देता है ब्रिही आबादी ये सब निष्पन्न होते हैं प्रजाओं को प्राण प्राप्त होता है उसका भक्षण से और कहते हैं उद्यंश उद्यंस यहाँ ये यह सकार तो के सूत्र से आएगा उद्य शब्द है उद्यंश आगे तमो अगे आगे भयम अवहती नश्च्य प्रशा अच्छा हाँ हाँ न ठीक है नश्च्य प्रशा हाँ ठीक है नश्च्य प्रशा तो उद्यान ये ना तद से सियापर छवि त पर में छ है तकार है उसके पर में अ है से हो जाएगा ना ना, ना उससे नहीं होगा उसे नहीं होगा ना उतर न को रू कर देगा ना न बचेगा नहीं नश्च हाँ कैसे ये नकार बचेगा कैसे है ना ठीक है अनुस्वार हो गया नकार से दिखेगा अभी अनुस्व दिखना चाहिए ना अनुस्वार अथवा अनुनासिक दिखना चाहिए क्या करेगा सच अच्छा ये पाठ भी ऐसे है न उद्यंश तमो भी प्रसन्न से आएगा इसी सर्वत्र यही न ही लिखा है ना ना अनुसार अनुनाशी क्या है अनुसार है ओहो तब तो ठीक है इसमें न लिख गया ठीक है अच्छा इसमें पाठ ही गलत है तो नश् प्रसान्द परेशानी ठीक है तो, मोतीलाल बनारस जी थोड़ा अधिक त्रुटि रख दिया ये विद्वानों का कार्य मोतीलाल बनारस जी बेचारा वो तो महान कार्य कर रहे हैं ये सब ग्रंथ प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम है तो, उद्यंश तमो भयम अपहति यह जो आदित्य उदय होता है यह तमह तम अर्थात अंधकार रात में होने वाला जो अंधकार उसका यह नाश करते हैं और भयम अंधकार है तो भय होता है यह जो तम अर्थात भय का कारण है जब आदित्य उदय होते हैं यह तमह नाश होता है तो भय भी चला जाता है अपहंता ह वे भय भवति तमसो य एवं वेद जो इस उद्गीथ में आदित्य का उपासना करता है वो तमसो भय से तमस अज्ञान जन्य जो भय होता है वो अज्ञान जन्य भय का निराकरण कर देता है अज्ञान तथा तो तो अविद्या होने से आगे काम काम होने से प्रवृत्ति धर्मा धर्म शरीर जन्म मृत्यु ये सब जो भय होता है ये सब भय इसका कारण है अज्ञान और अज्ञान को अतिक्रम करता है इसे आदित्य का उद्गित उपासना करने से उद्गित में आदित्य बुद्धि से उपासना करने से अज्ञान को अतिक्रम करता है साक्षात नहीं ये सब परम्परा होगा अच्छा अभी अध्यात्म में प्राण उपासना कहा गया और अधिदैव में किसका उपासना कहा गया आदित्य का यह दोनों भिन्न जैसा लगते हैं क्योंकि एक अध्यात्म में हुआ दूसरा अधिदैव में अलग अलग स्थान लेकर के भिन्न किंतु आगे मंत्र कहेंगे वास्तविक तत्व से भिन्न नहीं है ये अभिन्न ही है अध्यात्म अधिदैव ये कोई भिन्न पदार्थ नहीं है समान उयम चासो चोष्ण चोष जो है न चोष्ण अयम अमुषण असौ स्वर इम आचक्ष्य स्वर प्रत्यार अमु तस्मात इमं अमु च उद्गित उपासीता सामन उय चसौ चो उपासना कहा गया एक अध्यात्म में और एक अधिदैव में अध्यात्म में किसको कहा गया प्राणों को और अधिदैव में आदित्य को अभी कहते हैं समान उ अर्थात वो का अर्थ एव ये दोनों समान ही है एक अयम और एक असौ अयम से किसको लेंगे प्राणों को असौ से आदित्य को कहते हैं यह अयम और असौ प्राण और आदित्य ये दोनों समान एव ये दोनों एक ही है तो उष्ण अयम उष्ण असौ ये दोनों ही गर्म होते हैं तो प्राण भी उष्ण है क्योंकि जब प्राण शरीर छोड़ कर के चला जाता है तब शरीर शीतल सीता, शीतल हो जाता है इसलिए प्राण भी उष्ण है आदित्य तो उष्ण है स्वर आचक्षते तो स्वर शब्द से इसको कहते हैं इमम इमम अर्थात प्राण इसी प्राण को स्वर शब्द से कहते हैं स्वर इति तो प्राण को स्वर शब्द से कहते हैं और प्रत्यास्वर इति अमूम अमूम अर्थात आदित्य आदित्यों को प्रत्यास्वर कहते हैं प्राण को स्वर कहते हैं आदित्य को किंतु प्रत्यास्वर कहते हैं क्यों कहते हैं कि ये जो प्राण है वो शरीर को एक बार अगर छोड़ करके चला गया फिर प्रत्यावर्तन नहीं करेगा इसलिए इसको स्वर कहते हैं स्वर में धातु श्री गत्यर्थक अर्थात वो तो जाता है और आदित्य किंतु अस्तव्य होता है पुनः उदय हो जाता है वो जाता आता रहता है इसलिए आदित्य को प्रत्याशर कहा गया तस्माद् वही एतम इम इम एतम प्राणम अमुम च अमुम अर्थात आदित्य यह प्राण आदित्य इसको उदगित उपासित उद्गित में ये दोनों समान है इसी प्रकार अर्थात प्राण आदित्य समान है इसका उपासना ये करें अथ खलु बयानमे उदीत उपासी यद प्राणीति प्राणो यदाननीति सोपा अथ यह संधि सन्धि स ब्यानो यो योन सा तस्मापाणनपन वाच अभिव्याहति अभी व्याहरती अथ एव बयानमगीठ उपासी अभी भ्याहरती। बयानम उद्गीम ये दोनों द्वितीय दिया गया है इसमें प्रतीक कौन है उद्गित प्रतीक उद्गित का प्रकरण चल रहा है और उपास्य कौन है बयान अभी बयान का उपासना करेंगे उद्गित प्रतीक में उद्गित में बयान का उपासना करेंगे तो बयान कहते हैं कि ये प्राण का एक वृत्ति विशेष है बयान अभी बयान का क्या तत्व है उसका स्वरूप है उसका निर्णय करते हैं यद वे प्राणीति जो पुरुष प्राणन क्रिया करता है प्राणन क्रिया अर्थात तो जो अभ्याम ये बहिर्गच्छति प्राणिति साण बयान का निर्वचन करना है बयान क्या है उसका निर्णय करना है अभी विचार आरंभ करते हैं पुरुष जो मुखनाशिकाभ्याम बहिर् बाहर जो छोड़ता है उसको प्राण कहा जाता है और यद अपानीति सो अपान जो अपानीति अर्थात जो अंदर ग्रहण करता है उसको अपान कहा जाता है जिसको बाहर छोड़ता है वो प्राण जिसको अंदर लेता है वो अपान अथ यह प्राणापान यो संधि है सव्यन प्राण और अपान ये दोनों का जो संधि संधि अर्थात इनका मध्य अवस्था में जो वृत्ति है यहाँ मध्य अवस्था अर्थात प्राण अपान का वृत्ति जब नहीं चलता नहीं तो प्राण अपान इनका जो मध्य सामान्यतः कहा जाएगा वो समान है इस प्रकार की यह संधि संधि का अर्थ यह दोनों जब कार्य नहीं करते जब स्थिर रहते हैं सव्यन वो ब्यान वायु है यो ब्यान सा व्याक जो ब्यान ब्यान है वही बाक है अर्थात तो बात मान करके उसको उपासना करें तस्माद अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्या अभिव्याहती अभी इतना परिश्रम करके ये बयान को उपास्य तो ना क्यों कहते हैं प्राण इत्यादि कह सकते थे ये अधिक प्रसिद्ध है माना जाता है कहते हैं ये जो बयान है वो जब बलवत् कर्म करता है कोई जोर उठाना है कोई सामान उठाना है बहुत तेज़ दौड़ना है उस समय कहते हैं ये प्राण अपाना ये कार्य नहीं करते हैं ब्यान कार्य करता है बहुत बलवत कर्म परिश्रम साध्य कर्म करने के लिए दीर्घ समय नहीं थोड़ा समय के लिए बहुत जोर लगाना है तो कहते हैं कि प्राण बंद करके ये जो भार उत्तोलन करते हैं जो कितना वेट लिफ्टिंग करते हैं उस समय में प्राण अपान ये बंद होता है ब्यान से वो कार्य होता है इसलिए इतना महान है वीर अवध कर्म करवाएगा तस्मात्लिए अप्राणन अनपानन वाचन अभिव्या अभिव्याहति प्राण अपान को बंद रख करके ये शब्द प्रयोग करता है जिस समय में शब्द प्रयोग होता है उस समय में प्राणा अपान ये नहीं चलेंगे इसलिए हम लोग जो महिमन पाठ करते हैं जितने समय तक शब्द चलता है उस समय हम कुछ लेते छोड़ते हैं क्या नहीं कर पाते हैं फिर जहाँ यतिपात होता है वहाँ लेते हैं अर्थात ये वाग उच्चारण करना ये एक बलवत् कर्म जो कमजोर है वो नहीं करेगा क्योंकि ज्ञान वायु से बाघ उच्चारण होता है अच्छा ले ये जो स्त्रोत्र मंत्र इत्यादि पाठ करने का समय में उसको करना है क्योंकि वो बलवत् कर्म आगे कहते हैं या वाक् शर्क स्वाद अप्राणन अनपानीचम अभिव्याहति यद अच्छा यर्क तत्म तस्माद अप्राणन अनपानन साम गायती यम स उदित तस्मात तस्मात्णन अनपानन उदा उदगा या वाक् तस्मात्तने वहाँ पदच्छेद इस प्रकार के हैं या वाक् सारिक जो वाक है वो ऋख है ऋख है अर्थात रिक ये जो मंत्र है वो वाणी में वाणी का श्रेष्ठ भाग है शब्द उच्चारण का वो श्रेष्ठ भाग है तस्मात पूर्व मंत्र में कहा गया जो बयान है वो वाक है अभी कहा जाता है कि जो वाक़ है वो रिक है अर्थात तो अभी हो जाएगा कि ये जो बयान है वो रिक है वहाँ तक तो आ जाएगा इसलिए कहते हैं तस्मात जो बयान जिस समय में चलेगा उस समय में, में प्राण चलेगा ना अपान चलेगा नहीं चलेगा इसलिए कहते हैं अपानन अप्राणन अनपानन तो तब कौन सा रहेगा बन कहते हैं रिचम अभि व्याहति रिक का उच्चारण करता है जब ब्यानो ब्यानो का स्थिति है पूर्व में कहा गया था वाक उच्चारण किया जाएगा जब ब्यान चलता है इसी प्रकार की यहाँ वाघ में कहते हैं रिक ये श्रेष्ठ बाघ हो जाएगा तो इनका भी जो उच्चारण होगा तो ब्यानो वायु से होगा आगे कहते हैं यद रिक तद ये जो ऋख मंत्र होते हैं उनमें श्रेष्ठ होता है साम मंत्र क्योंकि उसका गायन होता है तो अभी यद बाग कहते हैं शारिक और जो रिक है उनमें श्रेष्ठ हो गया सामा अभी श्याम का किया जाएगा वो भी बयान से किया जाएगा तो जिस समय में श्याम ग किया जाएगा उस समय में प्राण अपान ये दोनों में से कोई नहीं चलेंगे इसलिए कहते हैं तस्माद अप्राणन अनपानन शाम गायती इसलिए ये गान करते हैं ये जो संगीत गान करना तो ये जो ये एक प्रकार की चित्त एकाग्र करवाता है किंतु प्राण अपान नहीं चलेंगे प्राण अपान बहुत ज़्यादा चलता है तो विक्षेप अधिक है ये प्राण और मन परस्पर में संबद्ध है प्राण बहुत शीघ्र चलेगा तो उसका मन भी बहुत विक्षिप्त है इसलिए प्राणायाम करते हैं उसको थोड़ा धीर करने के लिए और जब प्राण दोनों को अधिक समय बंद करवाया जाएगा बयान चलाने के लिए उचित तो और अधिक एकाग्र होगा शांत रहेगा आनंद होगा इसलिए संगीत इत्यादि से आनंद होता है और हम लोग जो मंत्र स्तोत्र, इत्यादि उच्चारण करते हैं ये तो स्रौत पदार्थ है ये तो और अधिक इसका फल होता है तस्माद अप्राणन अनपानन श्याम गायती ब्यान के द्वारा ये श्याम का गायन होता है अगे यत शाम सउदगित सा शाम का भी श्रेष्ठ भाग हो गया उद्गीत क्यों इस उद्गीत का अवयवत्व ओंकार है इसलिए यह उद्गीत और श्रेष्ठ हो गया तस्मात यह उदगीत का जब गान करेगा उस समय में भी अप्राणन अनपानन उद्गायति उदगित गान भी वो जान वायु से होगा यहाँ तक अर्थात ये सब उपासना इस प्रकार की अतो यन वीर्यति कर्मा यने मंथनम आजेह शरण दृढ़ से धनुष आयमनमन अन्पत एव उदीत उपासी अतो ये अनिया वीरवंति कर्माणि जो अन्यकर्म भी है जिसमें बहुत अधिक शक्ति आवश्यक होता है दृष्टांत तो देते हैं यथा अग्निर मंथन अग्नि का जब मंथन किया जाता है बहुत जोर लगता है अर्थात वहाँ थक जाने से छोड़ देगा तो इतने सारे पानी हो गया जब अग्नि मंथन होता है तो वो करता रहेगा बहुत अर्थात तो बल भी आवश्यक होता है क्योंकि वो दबा करके रखेगा एक व्यक्ति उसको और ये उसको घुमाएगा खींचेगा बहुत परिश्रम होता है और थोड़ा अधिक समय में भी, भी जो अधिक समय में भी, भी अधिक समय लग सकता है इसलिए बहुत जिनके ताकतवान व्यक्ति है वही इसको कर सकते हैं और उसका जितना ताकत है उस समय में पार्सों में खड़े होकर और लोग उसका बल देते रहते हैं छोड़ना नहीं और जोर खींचना और तेज़ खींचना कहते रहेंगे और जो उसको दवा करके रखा है ऊपर से उसको कहेंगे और दवाओ और दवा ये थोड़ा धुआँ आ गया थोड़ा लग जाएगा अभी इस प्रकार के करते रहेंगे बल देते रहते हैं बहुत बलो आवश्यक होता है और आज है शरणम आज आज अर्थात तो जो मर्यादा एक लाइन खींचा जाएगा बाकी लोग दौड़ेंगे अगर लंबा दौड़ है तो थोड़ा धीरे धीरे दौड़ेंगे अगर बिल्कुल नज़दीक है कोई सौ फुट दौड़ना है तो कैसे दौड़ते हैं तो उनका हाथ तो इतना तेज चलता है लग जाएगा तो टूट जाएगा शरीर का कुछ अंग बहुत जोर दौड़ते हैं तो उस तो समय में कहते हैं कि ये सब वीरियावत कर्म है बहुत शक्ति जरूरत होता है और दृढ़ से धनुश आयमनम दृढ़ धनु अर्थात बहुत सख्त वो धनु को जब आयमन करते हैं अर्थात उसका सड़क खींचते हैं अथवा जब उसमें उसको प्रत्यंश जब चढ़ाते हैं बहुत बल जरूरत होता है धनु अगर बहुत सख्त है तो उसमें ये प्रत्यंशा चढ़ाना बहुत कठिन कार्य होता है अप्राणन अनपानी यहाँ भी अनपान ऐसा हुआ होगा इसको भी बयान वायु से करता है उसमें प्राण और अपान ये सब नहीं चलते हैं इति एतस्य हेतु अर्थात बयान ये श्रेष्ठ है क्योंकि वीरवत कर्म करवाता है ये तो बयानम एव उदित उपासत उपासित उदगीत हमें ब्यान दृष्टि करके उपासना करना चाहिए क्योंकि बयान वायु श्रेष्ठ है बलवत् कर्म करवाता है तो यहाँ तक हो गया प्राण और बयान प्राण के अपेक्षा कहते हैं बयान और श्रेष्ठ है ये सब उपासना बताया जा रहा है आगे और अन्य उपासना कह रहे हैं अथ खलुदिताक्षराण्युपासी उदिथ इति प्राण एव उाण न ही उत्षति बाग बागीर्वाचोह गीर इचक्षत अन्न अथम अन्ने अथ खलु उगिथ अक्षराणि उपासीता उद्गि का जो अक्षर है उसका उपासना करे अभी उदग इसमें कितने अक्षर है अक्षर कितने हैं तीन है अक्षर चार हो जाएंगे तो, जैसे कहते कार्तस् कार्त इसमें अक्षर कितना है दो ही है क्योंकि एक अच्छ होना चाहिए अच अक्षर उसके साथ जो हल तो संबद्ध होकर के रह जाएंगे उद्गिथ अक्षराणी उपासित उद्गीथ का जो अक्षर है उद और गि यह अक्षरों का उपासना करना इसको बताते हैं आगे कहते हैं उद गि थी ये तीन उसका अक्षर हो गए उद्गित का अक्षर उपासना करेंगे वो अक्षर कौन है कहते हैं उद और गि और थ प्रथम में भी लिख दिया खलु उद्गीथा अक्षराणी वहाँ भी उद्गीथ शब्द आ गया आगे फिर कहते हैं उदगी इति यहाँ अर्थात इति अर्थात तीन अक्षर अलग अलग दिखा रहे हैं आगे ये जो उदग अक्षर उपासना करेंगे क्या दृष्टि उसमें करेंगे कहते हैं प्राण एवं तो ये जो उत है उसमें प्राण दृष्टि करे उसके पूर्व में जो सब उपासना हो रहा था कहते हैं उद्गीत उसका जो अवयव ओंकार उसमें ये सब उपासना करने के लिए अन्य अन्य दृष्टि करने के लिए कहा जाता था अभी कहते हैं कि उद्गीत का जो अक्षर है उसी में ही ये सब दृष्टि करे प्राण एव उत्त प्राण न ही उत्तिष्ठती प्राण अगर है तभी ये कुछ कार्य करता है अगर प्राण क्षीर्ण हुआ दुर्बल हुआ तब तो कहेगा अब तो थोड़ा बैठ जाना है लेट जाना है कड़ा तो शिथिल हो जाता है और बाघ गिर बाघ गिर ये तो प्रसिद्ध है वाणी को गीर कहा जाता है बाचोह गिर इति आचक्षते बाच द्वितीय वचन अर्थात तो बाक को ही गिर ऐसे कहा जाता है लोक में प्रसिद्ध है अन्नम थम ही अन्न ही सर्वस्थित और अन्न यह थम उदी का जो थ है वो अन्न है क्यों कहते हैं ही इदं अन्य ही इदम सर्वम स्थितम अन्न में ही ये सब कुछ स्थित है तो अन्न में सब कुछ स्थित है स्थित में एक थकार है इसलिए वो थ हुआ थ सामान्य थ अक्षर उदगित का जो थ है वही स्थित में थ है इसलिए अन्न को थ कह दिया क्योंकि अन्न में सब कुछ स्थित है इस प्रकार के सामान्य का ज्ञान करके उपासना करें आगे कहते हैं यही उद्गी अक्षर का उपासना उद्गी गिर अर्थ ये सब में अलग अलग दृष्टि करने के लिए कहा जाता है दऊर एव उद अंतरिक्षम गीहि पृथ्वी थमादित्य एवं उद वायुर्गीम सामवेद एव यजुर्वेद गिर ऋग्वेद स्थम दुग्धे स्मय बाघ दोहम यो वाचो दोह अन्नवान्नादोति ये एवं विद्वान् उद्गिताक्षरा उपास उदीत इति दउर एव उद दउात स्वर्गलोक ये उद क्योंकि ऊपर में है स्वर्गलोक इसलिए उसको उत कह दिया गया अंतरिक्ष गील अंतरिक्ष अर्थात जो बीच में रहने वाला उसको गिर कहा गया क्यों कहते हैं कि ये जो जितने सारे अन्य लोग होते हैं कहते हैं वो सब इसी के अंदर में अंतरिक्ष में ही विद्यमान है सबको निगलता है जो जिसके अंदर में विद्यमान है कहा जाएगा वो उसको निगल लेता है ग्री निगरण धातु से अंतरिक्ष को घ गया क्योंकि सभी लोग इसी के अंदर में स्थित है अंतरिक्ष आकाश आकाश में बाकी सब लोग और पृथ्वी थम तो पृथ्वी में ये सब प्राणी रहते हैं प्राणियों का स्थान है तो ये प्राणी न तिष्ठन्ते तो स्थिता है प्राणी न होने से ये जो स्थित में एक थ आ गया इसलिए पृथ्वी को थ कह दिया गया जैसे पूर्व में अन्न को थ कहा गया अन्न में सब स्थित रहते हैं इसी प्रकार के पृथ्वी में सब स्थित रहते हैं तो पृथ्वी को थ कहा गया उपासना करने के लिए अर्थात थ पृथ्वी दृष्टि करना है आगे कहते हैं आदित्य एव उद्ध क्योंकि आदित्य या आदित्य ऊर्ध ऊपर में है इसलिए उसको उध कह दिया गया वायुर्ी वायु तो इसको गी कहा गया घ अर्थात यही गृह निगरण धातु से ये छंद के उपनिषद में आगे आएगा एक संवर्ग विद्या इसमें कहा जाएगा ये सब अग्नि चंद्र ये सब वायु में ही लीन हो जाएंगे इसलिए वायु सबको निगरण कर लेता है निगर लेता है इसलिए वायु को घीर कहा गया हर अग्नि स्थम अग्नि को थम कहा गया अग्नि अग्नि को क्यों थम कहा गया किंतु अग्नि ही अधिकरण बनता है जिसमें ये सब अग्नि कर्म किया जाता है अग्नि में अग्नि कर्म स्थित स्थित होने से अग्नि को थम कहा गया ये सब कुछ सामान्य इस प्रकार के दिखाते हैं और तो इस प्रकार के सामान्य दिखाते हैं जो जो कहा गया वो उपासना करेगा कहा गया कि आप उद्गी का जो थकार है उसमें अग्नि दृष्टि करके उपासना करिए चित्त एकाग्र करने के लिए किसका बुद्धि चलती है तो वो क्या कहेगा हम इसमें ये दृष्टि क्यों करेंगे आप कहीं भी, भी कुछ दृष्टि कहेंगे तो ये बुद्धि को शांत करने के लिए आगे ये भाष्य आ रहे हैं ये भाष्य में जिसका बुद्धि शांत नहीं होगा कहेंगे आगे अब टीका में देखिए नहीं हुआ कहेंगे आगे टिप्पणी देखिए कहेंगे पूरा प्रस्थान तभी पढ़ लिया नहीं हुआ आगे क्या करेंगे फिर आगे बृहद प्रस्थान पढ़िए तब तो तो आपका बुद्धि शांत होगा जिनको मंत्र से ही कार्य हो जाता है कहते हैं कि उनका चित्त तो इतना शांत है कहते हैं इसी से ही हो जाएगा कह तो से अर्थ ग्रहण हो गया स्थिर हो गए अपने में नहीं हुआ तो कहते हैं आगे आगे सब बुद्धि लगाते रहना तो किंतु बुद्धि को इसी में ही लगाते रहना शास्त्र में ही लगाते रहना नहीं तो बुद्धि क्या करेगा बुद्धि को खाद्य चाहिए अगर शास्त्र उसको नहीं मिला जाएगा संसार में इसलिए सब महापुरुष लोग कृपा करके हमको इतने शास्त्र दिए हैं कि बुद्धि स्थिर हो ही जाएगा आप ऊपर ऊपर पढ़ते चलिए बुद्धि स्थिर हो जाएगा फिर एक समय पर कहेंगे कहते हाँ हाँ और हो गया और पढ़ने का आवश्यक नहीं है शांतर हो आगे कहते हैं सामवेद एवं एव उद यजुर्वेद गिर वेद स्तम्भ सामवेद इसको सामवेद एव उत, उत्तर अच्छा साम को उत क्यों कहा जाता है कहते हैं कि साम में स्वर्ग का स्तुति ये अधिक होता है साम वेद गायन किया जाता है स्वर्ग अर्थात सुख ये सुख का स्वर्ग का अधिक गायन किया गया है इसलिए साम को उत कहा गया उत् शब्द का अर्थ है यहाँ उत से लक्षित होता है स्वर्ग और साम में स्वर्ग का गायन अधिक हुआ है इसलिए शाम को उत शब्द से कहा गया और यजुर्वेद को घी क्यों कहा जाता है कहते हैं यजुर्वेद इसमें अधिक कर्म पर मंत्र है तो कर्म करेंगे तो कहते हैं हबीर इत्यादि सब अग्नि में देंगे और ये अग्नि ये सब जो हबीर इत्यादि दिया जाएगा उनको सब ग्रहण कर लेंगे निगरण इसलिए यजु को घीर कहा गया ये सब निगरण कर लेंगे जो यजु मंत्र साध्य जो कर्म है वो कर्म जिसे अग्नि में होता है वो अग्नि सब निगरहण कर लेता है इसलिए यजु मंत्र को गीर कह दिया गया और ऋग्वेद को थम कहा गया तो ये क्यों कहते हैं कि ऋग्वेद में ऋचाओं को अर्थात ऋग्वेदों का ऋचाओं को शाम में अर्थात शाम स्वरों में अध्यस्त करके आरूढ़ करके गायन किया जाता है तो ये जो ऋग मंत्र होते हैं वो सब स्थित किए जाते हैं शाम में स्थित किए जाते हैं इसलिए ऋग को थोक कह दिया गया ऋग्वेद को थोक दिया गया आगे इस प्रकार की जो उपासना करता है इसमें उदगत का एक देव अंतरिक्ष और पृथ्वी आगे आदित्य वायु अग्नि साम वेद यजुर्वेद ऋग्वेद यहाँ तीन उपासना कह दिया गया और ऊपर में और एक कहा गया था जो प्राण और वाग अन्न ये तीनों कहा जाता था बाघ प्राण अन्न और आगे बाघ प्राण अन्न ये अध्यात्म में हो जाएंगे और बाकी ये जो सब कहा गया ये अधिदैव इत्यादि में हो जाएंगे इस प्रकार की जो उपासना करता है कहते हैं वाग अस्मि दोहम दुग्धे जो वाग है अस्मय अस्मय अर्थात उपासकाय उस उपासक के लिए दोहम दुग्धे तो बाग हो गया कर्त इस उपासक के लिए दोहम अर्थात जो दुग्ध दोहम अर्थात इति दोह जिसका दोहन किया जाता है मतलब जो पदार्थ है जो दोहन किया जाता है अभी बाघ इस साधक के लिए दोहन करेगा क्या पदार्थ दोहन करेगा कहते हैं यो वाचो दोह अर्थात दोहन जो होगा दुग्ध ये दुग्ध पदार्थ क्या है कहते हैं वाणी ही दुग्ध हुआ दोहन कौन किया कहते हैं वाणी ही दोहन किया वाणी दोहन किया अपने आप को दोहन किया इसका तात्पर्य हो गया कि वो इस प्रकार की जो उपासना करेगा वो अपने वाग इन्द्रिय सबका उच्चारण इतना अच्छा करेगा ये सब उसके वागिंद्रिय के अधीन हो जाएंगे उससे कहते हैं कि अन्नवान अन्नादोति अन्नवान अर्थात ये सब उसका प्रचुर अन्न प्राप्त होगा और दीप्ताग्नि भी होगा ये सब फल कथन होता है ये सब मुख्य फल नहीं ये सब दृष्ट फल है यह एक विद्वान उपास्ते उपास इति जो उपासक उदगित उद्गी का अक्षरों को इस प्रकार जान करके उपासना करता है उसको यह फल से प्राप्त होंगे hmm. अथ खलुआसी समृद्धि उपसरणीयानी ती उपाशित ये नामनास्तोन ना सैत तत्मोपेत अथ ही समृद्धि उपसरणिया आशी ही समृद्धि मिलकर के ना दूर दूर में है थोड़ा ये ष्ठी समास हैं अर्थात आशी ही का समृद्धि आशी अर्थात आगे आशी का अर्थ काम तो जो इच्छा करता है तो आशी ही समृद्धि अर्थात समृद्धि से यानी उपसरणीयानी यानी अर्थात चिंतन चिंतनी ध्येयानी काम की समृद्धि इसका ध्यान करना है उपासित काम की समृद्धि ये हो गया ध्येय इस ध्येय का जो उपासित अर्थात ध्यान करता है काम की समृद्धि हो रही है इसी प्रकार की जो ध्यान करता है ये न सामना स्तोषियन सियात जिसे शाम मंत्र से ये स्तुति ये करता है उस साम मंत्र से सामना सामना अर्थात कोई विशेष साम मंत्र उसके द्वारा वह जो स्तुति करता है उससे काम की समृद्धि होती है तत् श्याम उपधावेत उपधावत अर्थात तो शाम तो को चिंतन करे इस प्रकार की तो श्याम का चिंतन करके ये जो काम की समृद्धि यह चिंतन करता है श्याम का क्या चिंतन करके फल रूपेण काम की समृद्धि को चिंतन करता है वो आगे मंत्र में कहा जाता है इस मंत्र का अर्थ हुआ कि श्याम का कुछ गुण को चिंतन करता है आगे कहेंगे श्याम का जो उत्पत्ति श्याम में जो ऋषि श्याम मंत्र का जो छंद यह सब का चिंतन करें वह चिंतन करने से कह देंगे काम की समृद्धि होगी यह चिंतन करें साम मंत्र का यह सब उसका गुण चिंतन करके काम की समृद्धि होती है ऐसा चिंतन करे आगे कहते हैं ये मंत्र का क्या सब गुण चिंतन करेगा उसको कहते हैं यम ऋचि ताम ऋचम यश्याम ऋचि ताम ऋचम यद आर्षयम तद ऋषि यां देवतां या देवता देवतां उपधावेत उपधावेत शब्द का अर्थ ध्यात चिंतित यम ऋचि अभी श्याम का चिंतन करता है ये श्याम किसी मंत्र को ही शाम स्वर से गायन किया जाएगा तो यह श्याम जिस ऋचि में अर्थात जिस ऋख मंत्र में आरूढ़ अर्था जिस ऋग मंत्र को शाम स्वर से गायन करता है तो कहते हैं वो ऋक को उस ऋग मंत्र को चिंतन करे ध्यान करे जिस ऋग मंत्र को शाम स्वर से गान करता है अर्थात शाम उसमें अध्यस्त हुआ और यद आर्सेम यह जो ऋक है वो ऋक का जो ऋषि है हरिग अर्थात ये जो शाम गायन होता है वो जो मंत्र है उस मंत्र का जो ऋषि है तम ऋषिम उस ऋषि का ध्यान करें हर यांग देवताम वो मंत्र का एक देवता भी होते हैं मंत्र को दर्शन करने वाले ऋषि वो मंत्र के द्वारा स्तुत्य जो जिन देवता का स्तुति होता है वो देवता और वो जो साम है वो कि जिस मंत्र में वो आरूढ़ हुआ है ये सबको अभिष्ठन स्तुति करता हुआ ताम देवताम उपधावेत ओह मंत्र में मंत्र से स्तुति किया जाता है जो देवता वो देवता भाव को ये चिंतन करता है और वो प्राप्त कर लेगा उस देवता को आगे कहते हैं ये न छंद स्तोषन सियात तधावेत ये नोमेन स्तोमेन मण सिया तम स्तोम उपधावेत जिस छंद से उस श्याम का स्तुति करता है तो उस श्याम का गान करता है तो श्याम में जो तो मंत्र हो गया ऋषि हो गए देवता हो गए और छंद हम लोग जो गीता का पारायण करते हैं ना वहाँ भी कहते हैं अनुष्टूप छंद है तो इसी प्रकार के सब परमात्मा देवता वह है परमात्मा देवता वेदव्यास ऋषि है इसी प्रकार की कहते हैं वेदव्यास ऋषि परमात्मा देवता अनुष्ट छंद इसी प्रकार की यहाँ ये न छंदा स्तोष जिस जिस छंद के द्वारा उच्चारण करता है अभी वो साम को साम जो गिरऋ मंत्र है सैत तत् छंद उपधावेत उस छंद को चिंतन करे ये न स्वे न स्तोष्यमाण जिस स्तोम से ये स्तुति करता है स्यात तंग स्तोम उपधावित स्तोम शब्द का अर्थ शाम को स्तोम कहीं कह देते हैं स्तोम का दो मतलब दो अर्थ हम लोग देखें शास्त्र में एक होता है कि ये जो श्याम गायन करते हैं उसको भी स्तोम कह देते हैं जो गीति प्रधान है और दूसरा श्याम भी स्तोम भी कहते हैं थोड़ा बुद्धि लगा करके सुनेंगे अगर थक भी गया है तो ठीक है थोड़ा तेज हो जाएंगे और थोड़ा सुनेंगे कर्म होता है कहीं कहा जाएगा कि यह कर्म इस, इस प्रकार की करना है सारे चीज एक एक करके बताया जाएगा और कुछ कर्म होगा कह देंगे कि उस कर्म जैसा कर दीजिए जैसा कहते हैं ना कि नीलकंठ जाना है हमको दर्शन के लिए कहेंगे वो आगे जा रहे हैं ना उल कंठे ही जा रहे हैं अब चल दीजिए उनके पीछे और उनको अभी बताना पड़ेगा कि पीछे वाला व्यक्ति को आप जाएंगे इतने दूर जाने के बाद वाई तरफ मुड़ेंगे वहाँ से आपको सीढ़ी दिखेगा वो सीढ़ी में जाने से एक फिर नाला मिलेगा उस नाला पर डाइनिंग साइड जाना वाई साइड नहीं जाना वो सब बताना नहीं पड़ेगा इसी प्रकार के कर्म कुछ होते हैं जिसमें कहा जाता है कि उस कर्म जैसा कर दीजिए तो उस कर्म जैसा कर दीजिए अरे आगे वाले जा रहे हैं तो आप चल दीजिए आगे वाले खाली हाथ जा रहे हैं और आपके पास दस किलो सामान है आप कैसे जाएंगे आपको कठिन है वो तो तेज चल देगा इस प्रकार की अभी कठिनाई हो गया हम उसके जैसा कैसे चलेगा इसी प्रकार कर्मों में भी होता है जो कर्मों में कह दिया गया उस कर्म जैसा कर दीजिए किंतु वहाँ कुछ दस किलो वजन डाल दिए इस प्रकार के अर्थात दस किलो वजन डाल देना अर्थात जो प्रधान कर्म है उसमें कहा गया कि शाम आप सत्रह बार गायन करना है किन्नु जो पीछे चलने वाले कर्म उसको कह दिया गया कि आप तो इसको सताइस बार गाएंगे अभी उसको इत, जो अधिक इतना गायन करना है तो मंत्र तो किन्तु नहीं कहा गया मंत्र तो जो मुख्य कर्म में है कहा गया कि ये सत्रह मंत्र दिया गया सत्रह मंत्रों को गाय न करना है सभी मंत्रों को एक एक बार ले गा लेगा और जो पीछे चलने वाला कर्म है उसमें कहा गया आप सत्तीस बार गाएंगे तो अभी वो दस किसको गाएगा अधिक क्योंकि मंत्र तो सत्र ही है तो वहाँ निर्णय किया जाता है कि इस अंश को आप अधिक गाय न करना है वह कहा जाता है पवमान स्त्रोत्र ऐसा शब्द व्यवहार करते हैं तो इसी मंत्र को आप अधिक गान करना है ये जो अधिक गान करते हैं उनको स्तोम शब्द से कह दिया जाता है इस प्रकार के शास्त्र में शब्दों का व्यवहार होता है एक ही शब्द अन्य अर्थ में भी कहीं व्यवहार होता है इसको देखेंगे हमारे जो अर्थ संग्रह पुस्तक में ये दिया गया है ए तस्मिन हे व यह किस प्रकार में आया हूँ ला, समाख्या लाक्षणिक श्रोती और लक्षण से अच्छा स्मरण में नहीं उठ रहा है ये अर्थ संग्रह में ये बात कहे हैं इसको ये मूल में तो खाली एत हे वापि ऐसे कह दिए हैं मूल में एक ही वाक्य है उसका टीका इत्यादि में थोड़ा इसको विस्तार से दिए हैं शाम गायन के बारे में अभी स्तोम जिस स्तोम से स्तुति करता है उस स्तोम को भी चिंतन करें स्तोम अर्थात तो जो गायन किया जाता है अथवा जो कितने अधिक बार गायन करता है इसको भी कह दिया जाता है आगे याम यान सियात ताम दिश उपधावेत जो दिशा को स्तुति करता है उस दिशा का भी चिंतन करें आगे हाँ। आत्मा आत्मान अतत उपसृत कामं काम ध्यान अभ्यासो अभ्यास यदस्मै स काम समृध्येत यु का स्तूत यु काम स्तूते अतः आत्मा उपसृत का काम स्तु स्तुभित काम ध्यान अतः आत्मा उपसृत अंतिम में अपने को अर्थात चिंतन करके अपने को चिंतन करके अर्थात अपना जो गोत्र हुआ नाम हुआ वो सब को चिंतन करिए पहले तो कह दिया गया जो ऋग है उस ऋग को चिंतन करो उनका ऋषि को उनका छंद को उनका स्तोम को, को ये सब चिंतन करिए अंतिम में कहते हैं स्वयं का गोत्र नाम इत्यादि ले करके उसका भी चिंतन करें और चिंतन करते हुए कहते हैं कामम स्तुभित ध्यान कामम ध्यायन जो काम्यमान पदार्थ को चाहता है उसको चिंतन करके अपना नाम गोत्र इत्यादि का भी चिंतन करें और अप्रमत्त अप्रमत्तः अर्थात उच्चारण जो शाम का उच्चारण करता है उसमें प्रमाद न करें मंत्र उच्चारण का प्रमाद अर्थात स्वर व्यंजन ये सब वर्ण विसर्ग ये सब उच्चारण नहीं करना ये सब त्रुटि है त्रुटि अर्थात सकाम होकर के अगर कर्म करता है और ये त्रुटि होगा वो यजमान का हानि हो जाएगी निष्काम होकर के करता है तो उसका हानि नहीं होगी तो सकाम होकर के जहां किया जाता है ये सब अगर उच्चारण त्रुटि होता है धीरे धीरे उच्चारण का बहुत अवश्य होता है जो हम लोग जो गंगा जी में जाते हैं शाम को दर्शन करने के लिए वो बजता है एक माइक बजता है वो लोग उसमें जो उच्चारण करते हैं तो इतने उसमें अर्थात विसर्ग तो धीरे तो धीरे नहीं है बहुत जगह में अनुसार चला गया इस प्रकार के उच्चारण होता है और उसको जो सीखेंगे आगे धीरे धीरे वो सभी इस प्रकार के ये गलत उच्चारण करेंगे विसर्ग तो प्राय उच्चारण नहीं करते हैं और पता नहीं वो लोग ये जो देवनागरी लिपि पढ़ते हैं अथवा अंग्रेजी लिपि पढ़ते हैं अगर अंग्रेजी लिपि पढ़ करके इसको उच्चारण करेंगे तब तो, तो ये सब त्रुटि हो जाना स्वाभाविक है ये बहुत सारे धीरे धीरे अवक्षय हो जाता है कहते हैं कि अप्रमत अप्रमत्त अर्थात तो वर्णों का उच्चारण ये ठीक ठीक होना चाहिए आप लोग जो पुराण इत्यादि सुने होंगे ये हम लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं जानते हैं ये तो इंद्र को तोष्टा का एक पुत्र था उसका नाम था विश्वरूप वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान था किंतु एक दुष्कर्म करता था कि मद्यपान करता था ब्राह्मण होकर के मद्यपान करता था तो इंद्र ने उसको मार दिया लग गया कि आप ऐसा पाप करते हो मार दिया तो तोष्टा को थोड़ा क्रोध हुआ हमारा पुत्र को मार दिया उसने निर्णय किया कि हम ऐसा एक याग करेगा जिस याग के फलस्वरूप हमको एक पुत्र प्राप्त होगा जो पुत्र इंद्र को मारेगा जो ऋतु लोग को अभी वो खोजा ये कर्म करने के लिए तोष्टा वो के प्रजापति है ऋतुग लोग मना भी नहीं कर पाए आए कर्म करने के लिए किन्तु ऋत्युग ब्राह्मण है उनको पता है इंद्र ये परमात्मा के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी पुरुष है लोकपाल है तो उसको ये क्रोध मारने जा रहा है इंद्र कोई गलत कार्य नहीं किया वो कहा गया ब्राह्मण होकर के मद्यपान करेंगे ये ठीक नहीं है तो वो अपना कर्तव्य किया कि तुष्टा क्रोधित होकर के ये याग करने लगा ऋत्यु का काम है कि परमात्मा का जो नियम उसका पालन करते रहना कराना तो वो लोग ऐसा मंत्र उच्चारण किए कि तुष्टा का पुत्र तो हुआ उनको मंत्र उच्चारण करना चाहिए था कि इंद्र शत्रु और ये सब थोड़ा व्याकरण का बात है अर्थात इंद्र को मारने वाला इस प्रकार की शब्द उच्चारण करना चाहिए था हिंदी में नहीं संस्कृत में संस्कृत में शब्द है इंद्र शत्रु इंद्र शत्रु यह शब्द इंद्र शत्रु भी वर्धस्व इस प्रकार के पूरा मंत्र है तो इंद्र का शत्रु ऐसे तुष्टा को आवश्यक था इंद्र को शत्रु शब्द का अर्थ मारने वाला विरोधी नहीं मारने वाला तो इंद्र को मारने वाला होना चाहिए ऐसे पुत्र किंतु ऋतविक लोग ऐसा मंत्र उच्चारण करने कर दिए कि इंद्र मारने वाला होगा जिसका इंद्र का मारने वाला होना चाहिए क्या समास होना चाहिए फिर षष्ठी होना चाहिए किंतु ऋतिक लोग उच्चारण किए समास उच्चारण किए तो इंद्र मारने वाला होगा जिसका तो शब्द तो उच्चारण करते इंद्र इंद्रशत्रु तो ये शब्द उच्चारण करते हैं तो इसमें समास कैसे अलग हो जाएगा कहते हैं स्वर से अगर षष्ठी समास होगा तो अंतिम ये उदात होगा समास से अंतोदात होना है बहुवी हो जाएगा तो आदि उदात हो जाएगा तभी ई को उदात करके ऋतुग्लो उच्चारण किए होना चाहिए इंद्रशत्रु में उदात होना चाहिए खाली स्वरों में थोड़ा भेद कर दिए अर्थ में भेद आ गया बेचारा तुष्टा का सारे कार्य गया और वृतरासुर जन्म हुआ और मंत्र है कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व इंद्र जिसको मारेगा वो बढ़े तो वृत्रास जन्म हुआ और महान बढ़ा बहुत बलवान भी हुआ किंतु मंत्र कहता है कि इंद्र जिसको मारेगा तो इंद्र ने मार दिया उसको तो यहाँ कहते हैं कि सवाघ वज्र यजमान ही नस्ती अगर मंत्र उच्चारण में कुछ गलत होगा तो वाग वो मंत्र वज्र होकर के यजमान को हानि कर देगा इसलिए तो मंत्र उच्चारण इत्यादि करने के समय में शुद्ध उच्चारण करे अप्रमत आगे कहते हैं अभ्यासो है यद अस्मी स काम समृद्धिये समृद्धियत अभ्यास शीघ्र ये वो जो उपासक है उसके लिए ये काम काम्य पदार्थ शीघ्र ही उसको सब प्राप्त हो जाते हैं यत काम स्तूबिति तो यत काम स्तूबित तो इति जो पदार्थ को चाहते हुए वो करता है वो पदार्थ उसको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा ये सब शाम उपासना का दृष्ट फल कहा जाता है आगे, आगे। प्रथमे उद्गीथ का उपासना चल रहा था बीच में वो सब प्राण बयान ये सब अन्य उपासना आ गया उद्गित अर्थात तो ओंकार का उपासना चल रहा था अभी बीच में कुछ व्यवधान हो गया पुनः अभी ओंकार का उपासना करने के लिए अभी कह रहे हैं प्रथम मंत्र था ओमित्य तद उद्गितम उपास्य कहा गया था अभी पुनः कहते हैं ओम इत्य तद अक्षरम उद्गीम उपासित यही मंत्र था <only> ओम इतदक्षरम उद्गीतम उपासित ओम ये उद्गति तस् उपव्याख्यानम ओमित ये पूर्व में विचार हो गया था खाली ओम कहेंगे तो वाचक हो जाएगा और ओम इति कह देंगे तो शब्द को लेंगे प्रतीक हो जाएगा एतदक्षरम उदगीथम उपासित एकदक्षरम ओंकार जो है उसको उद्गी का अवयव है उदगीथ मान करके ओंकार का उपासना करें ओमति उदगा यह ओंकार का उपासना क्यों करेंगे कहते हैं ओंकार श्रेष्ठ है क्यों कहते हैं कि जब उद्गान करते हैं ओंकार उच्चारण करके ही करते हैं तस्य उपव्याख्यानम उसका ये उपव्याख्यानम व्याख्यान सब यह है व्याख्यान अर्थात जो भी उच्चारण होते हैं ओम पूर्वक होते हैं जो ऋग यजु शाम इत्यादि मंत्र ये सब ओम कार उच्चारण पूर्वक होते हैं ओम्तिदा देवा भी मृत्युर्बिभ्यत्याशस्ते छंदोर अच्छादय अच्छा त तछंद छंदस्त देवा भी मृत्यु विभ्यतः देवता लोग मृत्यु से मृत्यु अर्थात असुर असुर अर्थात पाप देवता देवता है सात्विक वृत्ति वाले वो पाप अर्थात रजस्तमस ये वृत्ति से भय करके देवता लोग अभी क्या किए कहते हैं त्रयी विद्यांग प्राविशन तीनों विद्या में तीनों विद्या अर्थात तीनो वेद त्रय में कहा गया जो कर्म वो कर्म में प्रवेश किए कर्म में प्रवेश किया अर्थात तो वैदिक कर्म करने में लगे तो क्यों वैदिक कर्म के कहते हैं कि वैदिक कर्म अगर हम करते रहेंगे तो यह जो पाप है मृत्यु है वो मृत्यु से हमको रक्षा प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार की मान करके वो वैदिक कर्म करने लगे तेज छोर अच्छा अच्छा वो अपने आप को छंदो भी छंद के द्वारा आच्छादित किए छंद अर्थात एक कर्म में कोई एक विशेष कर्म में व्यवहार होने वाला जो मंत्र जप इत्यादि होम इत्यादि उसको वो लोग नहीं किए नहीं करके जो एकाधिक कर्म में व्यवहार होने वाला मंत्र इत्यादि उसी का ही वो लोग जप इत्यादि होम इत्यादि करने लगे अर्थात अविशिष्ट कर्म आ, मंत्र व्यवहार किए जो कि एक ही में व्यवहार नहीं होता है अन्यत्र अन्यत्र भी व्यवहार होता है इस प्रकार की वो लोग मंत्र इत्यादि का जप करने लगे अच्छादयन अपने आप को उस मंत्रों से आच्छादन कर लिए यद यदे भी अच्छादयन जो ये छंदों के द्वारा अपने को वो देवता लोग आच्छादन किए अर्थात तो वो सब जप होम इत्यादि करने लगे तद छंद छंदस्व वही छंद को छंद क्यों कहा जाता है किन्तु देवता लोग इसके द्वारा अपने को आवृत किए अर्थात देवता लोग इसको ओढ़ लिए तो उसकी प्रसिद्धि हो, हो गया महत्व हो गया क्योंकि देवता लोग जिसको धारण किए वही छंद का छंदस्व यहाँ थोड़ा यह दिखाया जा रहा है विशेष की एक कर्म में व्यवहार होने वाला मंत्रों का जपस से अधिक कर्म में व्यवहार होने वाला मंत्रों का जपस श्रेष्ठ है ये आप लोग विचार करके ये देख सकते हैं जैसा लोक में थोड़ा विचार दिखाने के लिए एक ही व्यक्ति में अगर व्यवहार दिन भर करता है तो आसक्त तो हो जाएगा अधिक व्यक्ति में व्यवहार करता है तो उसको इतना आसक्ति नहीं होगा जैसे कहते हैं जो व्यक्ति अपना घर में केवल ही घर वाले ही मेरे हैं आसक्त तो होगा उसका घर में कोई मर जाएगा तो उसका कैसा होगा और जो कहते ना पूरा गांव के लिए देश के लिए कार्य करता है तो उसको आसक्ति कहते हैं बहुत कम होगा अर्थात तो जितने उसका आकर्षण है वो एक में रहे पांच में रहे और हजार में रहे लाखों में रहे ये कितना कम हो गया छोटा हो गया ये कट गया तो कोई हानि नहीं है तो इसका तात्पर्य हम लोग इस प्रकार की सोच सकते हैं अर्थात हमारा जीवन जितना कहते हैं मतलब अधिक निष्काम हो उदार हो जाए ये स्वाथबुद्धि परिच्छेदबुद्धि अधिक न हो ये सब इस प्रकार के तात्पर्य लिया जा सकता है जा, आगे कहते हैं तानु त्र मृत्युर्यथा मत्स्य उदके परिपश्येद एव पर्य पर्यपश्युचि सामनि यजुषि ते नु विदि सामनो रिच स्वरम यजुष स्वर तेन विदवा अच्छा ये भेद है वहां बीतवा दिया है इसमें विद्युत दिया है अच्छा ये थोड़ा इसको ठीक करना है अच्छा वो तो जब प्रिंटिंग आएगा देखेंगे अच्छा वित्तवा होने से बिजली लाभ हो जाएगा विद्युत्व होने से विधान हो जाएगा औदादि गण्य धातु विध धातु और शेठ धातु हैं और विधे में बाकी जितने चूरादि गणियों को छोड़ छोड़ करके बाकी जो धातु है वह अनिट है इसलिए अगर वित्वा कहेंगे तो विद्युह लाभ ले लिया जाएगा किंतु यहाँ विदुत्वा होना अधिक समीचीन है ज्ञात्वा जान करके यहाँ अर्थ है देखेंगे आज तान उ तत्र मृत्यु यथा मत्स्यम उदके परिपश्येद एवं परिअप्यत ये लोग सब जा करके आ, छंद के अर्थात यह मंत्र जप उसके अंदर में अपने आप को छुपा लिया अर्थात मंत्र जप करते रहे तो इनको यह जो असुर जो मृत्यु मृत्यु अर्थात पाप उनको ऐसे ही खोज लिया जैसे जल में मछलियों को खोज लिया जाता है जाल डाल करके तो ऐसे ही वो देख लिया कहाँ वो लोग देख लिए असुर लोग ये देवताओं को देख लिए कहाँ कहते हैं रिचि सामनी यजुसी वो लोग सब मंत्र जो जपो इत्यादि होम इत्यादि करते थे देवता लोग उनको देख लिए एक महात्मा बता रहा था वो कुंभ में आ रहे थे प्रयागराज और जहाँ से ट्रेन में उठे इतना भीड़ था कहते हैं कैसे उठ गए और ऊपर में देखे कि एक जनरल कंपार्टमेंट ऊपर में खाली है और वहाँ बैठ गए तो लोग उनके पीछे मतलब तो ये महात्मा है इसलिए पुलिस उनको मदद करके पहले उठा दिया ट्रेन <laughs> में तो पहले उठ गए जैसे डब्बा दरवाज़ा खुला वो पहले उठ गए ऊपर में एक उसमें बैठ गए लोग सब अंदर घुस रहे हैं देखें कि अच्छा हमको क्या करना है वो तुरंत मतलब उसमें बैठ करके ध्यान लगा ले कोई नहीं उठा और उधर <laughs> तो क्यों कहते हैं कि अपना ध्यान में रह गए उनको ये बुद्धि हुई फिर बाद में बता रहे थे कि उनको बुद्धि हुआ कि देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपना जो जप करते हैं वो थोड़ा सा शिव जी का ध्यान कर लिया अभी हम शांति में बैठ सका अभी हमको रात भर क्यों लेटना है तो रात भर वो ऐसे बैठे रहे और जप करते रहे अपना जितना ध्यान हुआ कहते रात भर बैठा रहा बिल्कुल शांति में रहा लोग आते हैं और कहते है, नहीं नहीं बाबा जी ध्यान करता है डिस्टर्ब मत करो कोई उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं किए बाकी लोग मतलब आए नहीं वहाँ बिल्कुल शांति में बैठे रहे बैठे नहीं मतलब भोग लिए नहीं शिवजी का चिंतन किए इसी प्रकार के देवता लोग अपने आप को जपा होम में अच्छा आच्छादन कर लिए उस कर्म में प्रवृत्त हुए ये देवता लोग ने फिर भी उसको देख लिए और देवता लोगों का कार्य क्या है कहते हैं पापों से विद्ध करेंगे कहते हैं रिचि सामनी यजुसी ये सब मंत्र साध्य, कर्म जप होम ये देवता लोग कर रहे हैं ऐसे वो लोग देख लिए असुर लोग देख लिए बोल करके देवता लोगों को पता चल गया कहते हैं ते नू विदितवा अर्थात देवता लोग जान लिए ये देवताओं को असुरो का मन की बात कैसे पता चल गया मन की बात अर्थात तो वो लोग देख लिए उनको कैसे पता चला कहते तो ये जो कर्म करते हैं शास्त्रीय कर्म देवता लोग किए उनका इतने शुद्धि हो गई चित्त कि उन्हीं से उनको पता चल गया कि देव असुरु लोग हमको जान लिए तो जान लिए तो अभी वो अपने आप को आच्छादन किए थे ये जो ऋग यजो शाम ये सब मंत्र साध्य कर्म में कहते हैं कि उनको पता चला देवताओं के कि इसमें अभी छुपने से हमको रक्षा नहीं हो पाएगा यह पाप हमको ये कर्म अगर हम करते रहेंगे ये जप हम इत्यादि पाप हमको विद्ध करेगा अथ पाप से हम संबद्ध हो जाएंगे कर्म करके हम पाप से संपूर्ण मुक्त नहीं हो पाएंगे इसलिए ऊर्ध्वा ऋच सामनो यजुसह इसलिए ये जो ऋच साम यजु ये तत्साध्य कर्म उसको छोड़कर के स्वरम स्वरम अर्थात तो अक्षरम अक्षरम अर्थात तो ओंकारम ओंकारम एव प्राविशत अर्थात तो ओंकार उपासना में वो लोग प्रवृत्त हो गए ओंकार तो एवं स्वरम एव, एव कह गया अर्थात तो ओंकार उपासना में ही प्रवृत्त हो गए ओंकार उपासना करने से और पाप का स्पर्श नहीं होगा अर्थात जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आएगा और नहीं तो अगर ऋग यजु शाम ये सब जो कर्म है उसका जो मंत्र जप है वो सब करने पर भी जन्म मृत्यु चक्र में आएंगे थोड़ा शिथिल होगा किंतु तो आना तो पड़ना आना तो होगा अभी मंत्र कहा गया कि देवता लोग स्वरम एव प्राविश तो स्वर में प्रवेश किए और स्वर का अर्थ आप अक्षर कहकर के ओंकार तो कैसे ले लिए उसके लिए कहते हैं यदा ऋचमा ओम इति अतिरव साम साम एवं यजूर एश, एश, यजूर एश, यद यजुर्ष उस्वरोक्षर एक अमृत अभय तत् प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवं यदा आपनोति जब ऋक् मंत्रिक को प्राप्त कर लेता है अर्थात अध्ययन करके अभ्यास करके जब ये मंत्रों को अपना अधीन कर लेता है अर्थात निर्दुष्ट उच्चारण करने का जब सामर्थ्य होता है कहते हैं ओम इति एव अति स्वरती अति स्वरती स्वरती का अर्थ उच्चारयति अति स्वरती का अर्थ कहते हैं कि श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है जो जिस चीज़ को उच्चारण हम बिल्कुल स्पष्ट कर पाते हैं उसको उच्चारण करने में हमको आनंद होता है श्रद्धा होती है ना जो उच्चारण करने के लिए अभी महान कठिन हो रहा है उसमें श्रद्धा होगी तो इसलिए कहते हैं अति अतिशोरती अर्थात श्रद्धा या उच्चारयती क्यों कहते हैं कि उसको प्राप्त कर लिया अध्य अध्ययन करके अभ्यास करके अपने अधीन कर लिया तब तो फिर उच्चारण में उसको श्रद्धा होती है आनंद प्राप्त होता है कहते हैं ऋग ऋग अर्थात ऋग मंत्र एवं साम इसी प्रकार के साम मंत्र को भी अध्ययन करके अपने अध्ययन कर लिया श्रद्धा के साथ अति स्वरतीय उच्चारण करता है एवं साम इसी प्रकार के साम मंत्र एवं यजु यजु मंत्र ये सब को श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है ऐस ऊ स्वर एस, एस अर्थात जो ऋग जो साम मंत्र को जो श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है ओंकार उच्चारण के साथ उच्चारण करता है इसलिए यह ओंकार को स्वर शब्द से कहा गया ऐसा उश ऊ करता अपी यह जो ओंकार है ये यह स्वर क्योंकि इसी के साथ ही उच्चारण करता है यद ए तद अक्षरम ए अमृतम अभयम ये तद अक्षरम अक्षर शब्द से किसको लिया जा रहा है अभी ओंकार को यह ओंकार यह अमृतम अभयम अमृतत्व का साधन है अभय प्राप्ति का साधन है तत्पिश्य ओंकार का उपासना करके तत्म्य तत प्राप्त करके देवा अमृता अभया अभवन देवता लोग अमृत अर्थात ये जन्म मृत्यु का चक्र से उनका निस्तार हो गया इसलिए अभय हो गए ओंकार प्राप्त किया तो आगे क्रम मुक्ति हो जाती है स य एवं यतदव विद्वान्क्षर प्रणौति एक अक्षर स्वरमृत अभय अमृतो तत्श्यदमृता स य एकदर विद्वान्णौति सय जो कोई भी जैसे देवता लोग इसी ओंकार का उपासना करके अमृतत्व को अभयत्व को प्राप्त कर लिए इसी प्रकार की जो कोई भी विद्वान एवं एवं अर्थात जैसे देवता लोग उपासना किए इसी प्रकार की अक्षरम अर्थात ओंकार को प्रणवती प्रणौती स्तुति करता है यह स्तुति का अर्थ उपासना करता है अक्षरम स्वरम स्वरम अर्थात ये ओंकार वो भी अमृतम अभयम प्रवेशति वो भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है अभयत्व को प्राप्त कर लेता है तत् तो तो प्रवेश कैसे अमृतत्व अभयत्व को प्राप्त किया कि नहीं तत् तो तो प्रवेश तत्थात तो तो तो ओंकारों को प्रंकार में प्रवेश करके अर्थात ओंकार में तादात्म्य प्राप्त करके ओंकार में हूँ परमात्मा का वो वाचक है यद् अमृता देव ओंकार का उपासना करके देवता लोग जो अमरण धर्मा हो गए तद अमृतो होती यह साध उपासक खर, उपासक भी देवताओं के जैसे अमरण धर्मा हो जाता है ओंकार जा। भाव को प्राप्त कर लेता है यहाँ प्रवेश करना अर्थात कुछ भिन्न रह करके नहीं है कभी प्रवेश तो भी करते हैं किंतु उससे भिन्न रहते हैं कहते हैं जो राजा प्रसाद में प्रवेश किया अर्थात तो वहाँ उनके अंतरंग हो गया अंतरंग हो गया किंतु राजा हो जाएगा क्या नहीं होगा यहाँ किंतु ओंकार में प्रवेश करता है तो ओंकार में तादात्म्य प्राप्त कर लेता है अभी उदगित का अध्यात्म दृष्टि से और अधिदैव दृष्टि से ये सब उपासना कहा गया ओंकार को अध्यात्म में प्राण और अधिदैव में किस रूप से कहा गया था आदित्य सूर्य रूप से कहा गया ये सब उपासना जो कहा गया उसको दिखा करके अभी प्रणव अर्थात तो ओंकार और उद्गीत ये दोनों को एक करके उसमें प्राण और रश्मि का ये उपासना बताएंगे ओंकार उद्गीथ में प्राण और रश्मि का ये उपासना दिखाएंगे और जो बताएगा अभी पिता पुत्र को बताएंगे देखो हमने ये उपासना करने का समय में प्राण रश्मि दोनों को एक मान करके उपासना किया इसलिए आप हमारे एक ही पुत्र हुआ तो किन्तु आप इस प्रकार के नहीं करना आप तो अलग अलग मान करके उपासना करना ताकि आपको क्या प्राप्त होगा अनेक पुत्र प्राप्त होंगे अष्टव्या बह बह पुत्रा कश्चि देखो गयाम ब्रजत कश्चि दे को थोड़ा गयाँ व्रजेत और अच्छा विस्मरण हो जाता है अनाभ्यास विषम विद्या अश्वेधे नजत नील नीलम वृषम उत्सृजत इस प्रकार के पूरा है एष्टव्या वह वह पुत्रा बहुत पुत्र होना चाहिए तो क्यों कहते हैं कि उनमें से कोई थोड़ा धार्मिक वृत्ति वाला होगा तो गया में जाएगा गया में जाकर के पिंडदान देते हैं पितरों के लिए तो पितरों की सदगति होती है तो, क्या चीज़? थे तो कोई कर्म करते हैं वो सब पितरों के लिए पिंड देते हैं कोई गया में जाए। अथवा कोई इतना भी उच्च हो सकता है कि ये अश्वमेधे न वा यजित यश्वेध याग भी करेगा तो करने से कहते हैं महान कीर्ति होगी अर्थात नीलम वृषम उत्सृजित नील वृषभ नील वृषभ को उत्सर्ग करे उत्सर्ग करे अर्थात तो लोग कल्याण के लिए अथवा हो सकता है कोई कर्म भी हो सकता है ये जो वृषभों को लेकर के अभी यह कहा जाएगा आगे मंत्रों में उद्गी ओंकार में ये प्राण रश्मि यह सब का उपासना कहा जाएगा अथ खलु य उद्गी स प्रणवो य प्रणव यणव स इत्या इतौ वा आदित्य उद्गी स्रणव है ओम स स्वरन एति अथ खलु य उद्गी सणव जो सामेद में उद्गी है वो ऋग्वेद में प्रणव है तो यह जो उद्गित है वह साम वेद का अंश है ऋग्वेद में वो उद्गित नहीं है और साम वेद में जो उद्गी है उसका अवैवत्वना प्रणव है इसलिए यहाँ मंत्र के उपनिषद मंत्र कहते हैं सामवेद में सामवेद वाले जो जिसको उद्गीत कहते हैं ऋग्वेद वाले उसी को ही प्रणव कहते हैं वो ओंकार है और यह प्रणव सउद्गी ये प्रणव किस वेद में ऋग्वेद में और उद्गित साम वेद वे कहते हैं ये जो प्रणव है वही है इति उद्गीत है यदित्य उद्गी तो यह जो आदित्य है वही उद्गी अर्थात आदित्य सामवेदों वालों के लिए उद्गित है और ऐसा प्रणव ऐस अर्थात ऐसा आदित्य वो आदित्य प्रणव ही है ऋग्वेदों वालों के लिए वही आदित्य प्रणव है साम वेद वालों के लिए वही आदित्य उद्गीत है अर्थात ये आदित्य प्रधान है ओम इति ही स्वरन इति तो यह जो आदित्य ओम इसी इसी प्रकार के स्वरन स्वरन अर्थात श्री गत्यर्थ का धातु है तो यहाँ स्वरन शब्द का अर्थ उच्चारायण अर्थात आदित्य ये स्वरन मतलब ओम इस प्रकार के उच्चारण करके ये चलते हैं ये श्रीयु ग्यर्थ का धातु इसको आप उच्चारण अर्थ तो कैसे ले लेंगे एक धातु का जो हम कुछ निश्चित अर्थ कहा गया है और जब हम कुछ अलग अर्थ कह देते हैं वह हम क्या तर्क देते हैं फिर नाम, धातु नाम अनेक ये धातुओं का अनेक अर्थ क्योंकि जो अर्थ निर्देश अभी हम पढ़ रहे हैं ये तो तू आधुनिकम कहते हैं पाणिनि महर्षि जिस समय में ये धातु का धातु पाठ किए थे उस समय में अर्थ निर्देश नहीं होता था आजकल हम लोग मतलब धीरे धीरे ये सब लिखने हुआ धातु नाम अनेक ये सब धातु का अनेक अर्थ होते हैं अच्छा अभी और नहीं कभी फिर समय होने से इसका विचार जब चित्त थोड़ा भारी हो जाएगा तब इसका विचार करके थोड़ा चित्त को थोड़ा हल्का करने के लिए धातु नाम अनेक इसका विचार कभी करेंगे अथवा स्वर का अर्थ, धातु है, गच्छ आदित्य ओम प्रकार की के गमन करता है <coughs> एक उवा अहम अभ्यसिष तस्मा मम तं एक अशी कौश पुत्र उवाच रश्मिस्त पर्यावर्तयाद बहवो वै ते भे इति अतिदैवत एतम अहम् उहम अभ्यगासी एक अर्थात इसी जो ओंकार को अहम अभिअासिषम अगासिष में धातु गई गई अर्थात गान करना गई प्रकथन है तो एक अर्थात इसी को अर्थात इसी जो ओंकार हुआ इसी को हमने उच्चारण किया गान किया किंतु इसमें अभेद दृष्टि करके आदित्य और रश्मि ये दोनों का अभेद दृष्टि करके हमने इसका उपासना किया ध्यान किया अभेद दृष्टि करके ध्यान करने से पिता कौशित की ही पुत्र को कहते हैं तस्मात अभेद दृष्टि है अभेद ध्यानात् मम तुम एको असी मेरा तुम एक ही पुत्र हुआ किंतु आप क्या करो तुम रश्मिश पर्यावर्तयाद पर्यायावर्तयाद अर्थात आप तो भेदे उसका चिंतन करिए रश्मि और आदित्य इनको भेद मान करके आप चिंतन करिए आदित्य और रश्मि ये भिन्न है इस प्रकार की मान करके आप चिंतन करिए बहवो वे ते भविष्यंति आपका बहुत सारे पुत्र होंगे आदित्य और रश्मि ये भिन्न है अभिन्न मान करके करेगा तो एक ही पुत्र होगा अधिदैवतम ये आदित्य संबंधी आदित्य अधिद हुआ संबंधी उपासना अथ अध्यात्में येवाय मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासी ओमी हे स स्वर एति आध्यात्म में आध्यात्म अर्थत शरीर भव यह एव मुख्य प्राण शरीर में यह जो मुख्य प्राण है यह उदगित उपासित इसी को उदगित मान करके उद्गित रूप से इसका उपासना करें ओम इति ही ऐसा स्वर ओम तो अर्थात तो जब कुछ अनुमति दिया जाता है अनुज्ञा दिया जाता है कहते हैं कि ओम इस प्रकार के उच्चारण करके ही दिया जाता है ओम उच्चारण करता है बाघ का जो प्रवृत्ति होते ही तब तो प्राण चलता है पहले तो प्राण पूर्वक वाघ उच्चारण बाकी प्रवृत्ति होती है और वाघ उच्चारण होने से किसी को अनुमति इत्यादि देता है ओम कह करके इसलिए जो प्राण है इसी को ओम इस प्रकार की उद्गी ओम इस प्रकार की उपासना करें प्राण को उद्गी दृष्टि से उपासना करें और उद्गित ओम क्योंकि उद्गित का मुख्य अवयव हो गया ओम इसी प्रकार की जान अहम् अहम अभ्यसिशं तस्मा मम एको हि अशीति कौशितकच प्राण स्व भूमिय गायत, गायता अभिगाता बहवो वय मे भविष्य बहवो वय मे मे ते मे ते होना चाहिए ना क्योंकि पिता पुत्र को कहते हैं आप तो मेरे एक है और आप इस प्रकार की गाय न करो तो फिर मेरे को बहुत हो पिता को बहुत होना नहीं है तो यहाँ ते होना चाहिए ना अच्छा अच्छा ते है अच्छा, ये भी ते होना आवश्यक है मेरे बहुत से से पुत्र होंगे इस अभिप्राय तुम थोड़ा कठिन व्याख्या नहीं किंतु पिता अभी पुत्र को कहेंगे कि आप उपासना करो मेरे को पुत्र होंगे ये हो सकता है अर्थात ये शास्त्र से अगर कहा गया था किंतु थोड़ा इसको और अधिक अन्वेषणीय ना वो हिंदी के ऊपर हम लोग अर्थ निर्णय नहीं करेंगे उस महान त्रुटि करवा सकते हैं नहीं ये सब अन्य पुस्तक अर्थात जो प्रामाणिक पुस्तक देख करके निर्णय करना है ये सब एक अहम अभ्यगाशीषम एतम अर्थात वो जो मुख्य प्राण और वाक ये दोनों को एक मान करके अभेद मान करके हमने उपासना किया इसलिए माम एको एकोशी इतिह कौशित की पुत्र को कहे प्राणास्तव भूमानम अभिगात तम आप किंतु तो को प्राण और वाघ इनको भिन्न मान करके आप उपासना करें भूमानम अर्थात ये श्रेष्ठ है प्राणश्रेष्ठ है बहुवो वे भविष्यंति पुत्रा ये पिता का अथवा पुत्र का ये थोड़ा निर्णय सापेक्ष है मैं है अच्छा बहुवो वे मैं मम पुत्रा भविष्य अच्छा भाष्य में तो मैं ही है अच्छा ठीक है इसका किसी प्रकार के अर्थात तो समन्वय बैठा लेना है पुत्र का पिता कहते हैं पुत्र को कि मेरा बहुत पुत्र हो अर्थात तो उसका भविष्य जन्म में अधिक पुत्र हो इस प्रकार के लिया जा सकता है अथवा इस जन्म में हो ठीक है उपासना के लिए कहा जाता है अत्र खलु य उद्गी स प्रणव यणव स इति होत्री सदना हईवापी वा, दूर अनु समाहरति उगीत अहरती अणुति अथ खलु य उद्गी प्रणवः जो उद्गी है वही प्रणव है सामवेद ऋग्वेद में यह यणव स इति इस प्रकार के होत्री सदनात होता का अर्थात सदन सदन अर्थात यहाँ कर्म होता का कर्म से उद्गित उच्चारण करेगा सामवेद जो ऋतु है सामवेद का कौन है उद्गाता उदगाता अभी उद्गित उच्चारण करने का समय में अगर कोई त्रि तु, त्रुटि तु, हो गई वह त्रुटि कहते हैं होत्री सदनात् तो होता का सम्यक कर्म से वो त्रुटि की मार्जन हो जाएगा उद्गाता का गानक में अगर कोई त्रुटि हो गया होता जो कर्म करता है उस कर्म से वो त्रुटि का मार्जन हो जाएगा ह एवपी दूर उद्गीतम दूर अर्थात ये जो उद्गाता उद्गाता के द्वारा अगर कोई उद का गान अगर कोई त्रुटि पूर्ण हो गया अनु समाहरती अनु अर्थात पश्चात समाहरती अर्थात मार्जनम करोति अगर उद्गाता का गान से कोई त्रुटि हो गई तो होता अपना कर्म से उसका मार्जन कर लेता है अनुसमाह होता अपना कर्म से शुद्ध कर लेता है नहीं तो कर्म विकल हो जाने से फल प्राप्त नहीं होगा अभी उद्गित उपासना दूसरे उद्गित उपासना कहते हैं सर्व फल जिससे सभी फल प्राप्त होंगे इयम ऋग इयम ऋग अग्नि इयम इयम ऋग अग्नि साम तद, तद तद रीच्यधुढ़ुढ़म तस्माीच्युढ़ साम गीयत इयम सा अग्निर अग्निरमस्त साम इयम ऋख यम कह करके जो समीप में निर्देश करते हैं कहते हैं पृथ्वी पृथ्वी हो गया रिक और अग्नि श्याम पृथ्वी हो गया ऋख और अग्नि हो गया श्याम आगे कहते हैं तद एत श्याम ऋचि अध्युडम श्याम एक त्याम ऋचि इस ऋग में श्याम को आरूढ़ करवाया गया रिग शब्द से किसको कहा गया पृथ्वी को और उसमें साम का आरूढ़ कराएंगे श्याम कौन है अग्नि ये जो अग्नि है पृथ्वी में है भौमो कहते हैं इसलिए रिचि अध्यूढ़ श्याम तस्माद ऋचि अध्युढ्म शाम गियत है इसलिए ऋग में आरूढ़ आरोहण करवा करके शाम का गायन करा किया जाता है अर्थात तो साम एक स्वर होता है और ऋग मंत्र होता है तो वो साम स्वर से वो मंत्रों का गायन किया जाता है यम एव सा अग्निर्म श्याम में सा और अम ऐसे दो अक्षर है कहते हैं सा जो शाम का शब्द है उसमें यम पृथ्वी को सा और अग्नि को अम कहेंगे पूर्व में कहा गया था कि पृथ्वी हो गया रिख और अग्नि को कहा गया शाम अभी कहते हैं कि पृथ्वी हो गया सा और अग्नि हो गया अम शाम <coughs> को दो भाग कर दिया गया इस प्रकार की ये सब उपासना चिंतन करने के लिए आगे कहते हैं पहले पृथ्वी अग्नि कहे आगे और दो अधिभूत को अधिदैव अधिभूत को लेकर के कहा जाता है अधिभूत और अधिदैव इस प्रकार की अंतरिक्षम एव ऋग वायु श्याम तदेत ऋच्योद्युढ़ोध्युढ़ तस्माद् ऋच्य दुढ़ साम गिय अंतरिक्षम एवं सा वायुर्म तत्सम अंतरिक्षम एवं ऋख और वायु श्याम तभी वायु अंतरिक्ष में रहेगा इसलिए श्याम ऋख में आरूढ़ होगा अध्यस्त होगा अर्थात शाम स्वर ऋग मंत्र में ऋग् मंत्र में रहेगा अर्थात ऋग् मंत्र को शाम स्वर से गायन किया जाएगा तद एत्याम रुच्यध्यूढ़ि अध्युढ़ श्याम तस्मादच्यध्युढ़ श्याम गीयते इसलिए श्याम स्वर को मंत्र में आरुढ़ करवा करके गाया जाता है आगे कहते हैं अंतरिक्ष में व सा वायुर्म में जो दो अक्षर है अंतरिक्ष सा हो गया वायुअम हो गया इस प्रकार के उपासना द्यौर दऊरव ऋग आदित्य श्याम तेत रिच्य दुढ़ तस्माच्य दुढ़ गीयते द्यऊव सा आदित्यो अमस्त साम अभी द्यौर एवं ऋख और आदित्य हो गया साम अभी देव लोक में आदित्य इसके सूर्य को दिवमणि कहते हैं स्वर्गलोकों को प्रकाशित करने वाला स्वर्गलोक का मणि है इसलिए स्वर्गलोक में अर्थात देवी आदित्य तदेतस्याम श्याम ऋचि श्याम श्याम अध्युढ़ ऋग हो गया द्युलोक उसमें श्याम आदित्य है तस्मात्चिध्युढ़ श्याम गीयते श्याम का गायन किया जाता है अर्थात ऋग मंत्र का शाम स्वर से गायन किया जाता है द्यऊ आदित्य हो गया अम इसलिए श्याम श्याम में अभी कौन कौन आ गए द्यू और आदित्य आगे कहते हैं नक्षत्राण नक्षत्राणी ऋक् चंद्रमा याम तदैतस्युढ़म तस्मादच्युढ़ गीयत नक्षत्राण्य सांद्रमा नक्षत्राण हरचंद्रमा याम अभी चंद्रमा याम यहाँ कोई नक्षत्र में चंद्र नहीं है किंतु ये नक्षत्रों का अधिपति होता है चंद्रमा नक्षत्राणाम अहम शशि कहा गया गीता में तो अर्थात तो परमात्मा उसमें प्रधान है अर्थात वो उनका अधिपति है चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है जो अधिपति है वो ऊपर रहेगा इसलिए नक्षत्र में आरूढ़ हो गई ये चंद्रमा नक्षत्र हो गया ऋख उसमें आरूढ़ हो गया शाम चंद्रमा तदेत तो श्याम रुचि रुचि अर्थात तो नक्षत्रीशु अध्युड़म हो गया श्याम श्याम का अर्थ चंद्रमा और ये मंत्र पूरा हो जाएगा कर लेंगे इसको थोड़ा देख लेंगे और छोड़ नहीं देना कहते हैं ना जैसे अग्नि मंथन करते हैं ना अंतिम तक तो छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं इसी प्रकार थक नहीं जाने का है बुद्धि थकना नहीं लगा करके रखना है बुद्धि को धीरे धीरे सामर्थ्य पड़ता है तस्मा ऋचियध्यंग श्याम गियते इसलिए ऋचा में आरूढ़ करके श्याम का गायन किया जाता है तो इस मंत्र में ऋख किसको कहा गया नक्षत्र को और श्याम चंद्रमा को कहा गया तो जैसे नक्षत्र में चंद्रमा ये प्रधान होता है अधिपति होता है इसी प्रकार ऋख में श्याम का गायन किया जाता है नक्षत्राणी एवं शा और चंद्रमा अम तो साम शब्द का जो दो अक्षर है इसमें नक्षत्र हो गए सा और चंद्रमा हो गया अमा धीरे धीरे अभ्यास करने से सामर्थ्य बढ़ता है ये हम लोग देखें महाराज जी का शैली हम लोग जो महाराज जी से सिद्धांत तो कोमुदी पढ़ रहे थे उससे पहले लघु सिद्धांत तो कोमुदी पढ़ रहे थे लघु सिद्धांत तो पूरा हो गया सिद्धांत तो कौमुदी आरंभ हो गया अव्यवहित तो अनंतर आरंभ हुआ लघु में दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सूत्र चलता है लघु में अंतिम में क्या प्रकरण है स्त्री प्रकरण है तो तद्धित प्रकरण चलता है तो कोई दस सूत्र हो सकता है स्त्री प्रकरण में दस सूत्र चलेगा क्या नहीं चलेगा वही पांच सूत्र चलता है तब तो सिद्धांत में जब आए दस बारह चलने लगा चलो थोड़ा सामर्थ्य बढ़ा और जब द्वितीय खंड सिद्धांत आ गया सम चला तो ठीक है कोई आठ दस सूत्र आएंगे उसके बाद तद्धित तो आरंभ हुआ अरे तद्धित में अर्थात अष्टाध्याय में कुछ बारह सौ सूत्र है क्या तद्वित में लघु में बारह सौ छिहत्तर सूत्र है तद्धित में अष्टाध्याय में बारह सौ सूत्र है प्रथमे तो महाराज जी कुछ दस बारह पंद्रह चलाए फिर धीरे धीरे गति बढ़ने लगा फिर तो पैंतालीस पचास तक तो सूत्र चलाए एक एक दिन और हम लोग रटते भी थे तो ऐसा नहीं कि अरे संभव नहीं हुआ पहले तो दस रटे फिर पंद्रह फिर हो जाएगा तो महाराज पूछेंगे आज कितना हो गया लोग तो गिनते रहेंगे आज बीस हो गया अच्छा ठीक है आज बीस हो गया ठीक है रहने तो, फिर अगले दिन महाराज जी अपना हिसाब तो लगाते पहले रखते होंगे अगला दिन जब फिर बाईस तेईस हो जाएगा महाराज जी पूछेंगे कितना हुआ लोग कहेंगे बाईस हो गया क्योंकि हम लोग तो बीच में नहीं कह पाएंगे न महाराज जी बीस हो गया तो जब बाईस तेईस हो गया महाराज जी पूछेंगे कितना हो गया बाईस तेईस हो गया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सामर्थ्य बढ़ता है रट पाते हैं इसी प्रकार के प्रथम में तो एक घंटा बैठने में कठिन होता है और धीरे धीरे चार घंटा बैठते हैं ये अभ्यास ये बढ़ता है जिस विषय में हम अभ्यास बढ़ाते हैं विषय भोग में अभ्यास बढ़ाएंगे बहिर्मुखता में अभ्यास बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा अगर हम शास्त्र में सात्विकता का अभ्यास बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा परमात्मा की कृपा होती है मंगा व सर्वं बलनेद्रिया चर्वाणी ब्रह्मकनिषद महम निरा करोद निराकरणमस्व निराकरण दात्म य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिशन ते मय ओम शांति शांति शांति शाति शंकर भगवान uh -huh. uh -huh.